<laughs> वन बिहारी लाल की जय श्राधा मदन मोहन देव जू की जय श्री राधारस सुधा निधि ग्रंथि की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय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 जे जे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय लाल की जय ओं नमो भगवते भगवती पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदन नंदनोंभ्यासो यमगलतम वाग्मयमृतम जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षत श्रीकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तोम तो बराकूपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस् वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीूपम श्री साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्री कृष्ण श्रीराधापादा सहगण ललताश्री विशाखाविता आजान लंबितनकावदात संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौजवर बंदे जगत कर्णावत कर्णकारुति वर्ण का, का, का पद न्युक्तरका मेचकाभरण मेचकास्तु तेज मेचकाभरण भारिणी तनु नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दवीं सरस्वती व्या तयम दीरयेत वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गथ जनकदयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में दयाज ब्रज जय जय सोलो शु वृंदावन बिहारी लाल की जय परमंगल श्री राधा सुधानी थी दिव्याति दिव्य सर्वोत्तम जो रसस्वरूप उस रस का श्री प्रिया जी के साथ में ही परिपूर्ण रूप से विकास होता है प्रकाशन होता है राधा संगे यदा भाती सदा मदन मोहन अन्य विश्वमोह स्वयं मदन मोहिता श्री राधिका के संग में जब सुंदर विराजमान है उस समय भी मदन मोहन है अन्यथा स्वयं भी श्री के उत्कंठा में मोहित रहते हैं तो मदन मोहन रूप में मिलन रूप में दोनों एक दूसरे को आप अप, रूप से आनंदित करते हुए शिवप्रियालाल दोनों की दोनों विराजमान है इसलिए दोनों ही मदन और दोनों ही मोहन हैं परस्पर दोनों के लिए दोनों मदन और दोनों ही मोहन होकर के विराजमान ऐसे श्री प्रिया जी की आनुगत्य को जब ग्रहण किया जाएगा तब श्याम सुंदर के सर्वोत्तम मधुर स्वरूप को प्राप्त किया जाएगा श्री कृष्ण के चरणाश्रय के द्वारा माधुरी की चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है राधिका के चरणाश्रय के द्वारा ही श्याम सुंदर की सर्वोत्तम मधुरतम स्वरूप का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है इसलिए रागानों का भक्ति के सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तीन चीज अत्यंत अनिवार्य हैं। पहली चीज़ है श्री धिका चरण दास को राधिका के परिक्र में माने दूसरी चीज है वो है शिवृंदावन का निवास रज का और तीसरी चीज है रसिक जनों का निरंतर निरंतर संघ ये तीन चीज हैं तो भगवता का सार जो माधुर्य है उस मा माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा अन्यथा नहीं होगा कृष्ण समाराधना करने पर भी बहुत सारे लोगों को भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ और उसको पूर्व श्लोक में अनुरूपण कराए कि यो ब्रम्ह रुद्र शुक्रारद भीष्मी आलक्ष तो सहसा पुरुष से तस्वीर संध्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण मनु कि श्री भगवत्ता का सार है माधुरी और उस माधुरी को अनेक अनेक पूर्व पुरुष पुरु वे भी प्राप्त नहीं कर सके यहां पर ब्रह्मा रुद्र सुख का भी नाम लिया गया सावधानी ये शुक जो हैं ये श्री भागवत का वर्णन करने वाले और संपूर्ण रासपंचाध्यायी उसका गायन करने वाले जो रासपंचाध्यायी सारे रस साहित्य का और वाणी साहित्य का आधार है वे शुक नहीं है ये शुक कोई अलग है ये छाया शुक हैं है। श्री भागवती संहिता वह तो काव्य कथा रसाश्रया श्री सुखदेव जी ने जो श्रीमद भागवत में रस का गायन किया वही सारे रसकाव्यों का उपजीव्य है सारे रस काव्य जितनी भी वाणी साहित्य है वो सब उसी सुखदेव जी के वचनों को आधार बना करके उनको ही उपजीवी बनाकर के सब उसके पैरासाइट होकर विराजमान है कहने का मतलब है कि श्रीमद भागवत ने जो रस वर्णन किया गया उसका ही आश्रय लेकर के सब अन्य लोग सब विराजमान हैं। तो और स्वयं श्री है संहिता में ये कह दिया गया कि सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रय श्री सुखदेव जी श्री प्रियालाल ने सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री प्रियालाल ने जो रसाश्रय कथा कही उनका ही शरत काव्य कथा जितनी भी शरत माने वाणी वाणी के द्वारा जितना भी काव्य वर्णन किया गया जितना भी वाणी साहित्य वर्णन किया गया वो उसने उसका ही आश्रय ग्रहण किया सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रय इस कथा में जो रस है उसका आश्रय लेकर के ही सारा शरत माने जितना भी वाणी का विलास है वो सबका सब, सब प्रकट हुआ तो ये सुख वो नहीं है ये शुक कौन है ये सुख है छाया शुक श्री श्रीमद भागवत के नवमस कंध के इक्कीसवें अध्याय में शायद 21 नंबर का श्लोक है उस श्लोक में अभी अभी हम देख रहे थे है? हाँ पच्चीसवा श्लोक है उसमें वर्णन किया गया कि शुक्वी नाम करके एक कन्या थी कृत्वी नाम करके एक कन्या है उन वे शुक की कन्या है सुखदेव जी सुख की एक कन्या है तो इन सुखदेव जी का तो विवाह हुआ नहीं कन्या होगी तो उन सुख का विवाह होना चाहिए तो ये शुक दूसरे हैं जिनका विवाह भी हुआ और उनके कृत्वी नाम करके एक कन्या उत्पन्न हुई और वो कन्या में फिर एक ऋषि का जन्म भी हुआ इसका वर्णन कहीं नारद पुराण इत्यादि में किया गया है उसका थोड़ा सा संकेत करके फिर आगे का जो का कार्य है तो कहीं भ्रम हो जाएगा सुखदेव जी के प्रति कहीं अनादर का भाव नहीं हो जाए इसे उस भ्रम को निवारण करने के लिए ये कहीं नारद पुराण में एक उल्लेख आया जिस समय श्री सुखदेव जी जन्म ग्रहण करते ही बन की ओर पधारे अपने वाले सुखदेव जी और श्री वेद जी उनके पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जब चल रहे हैं तो वेद जी ने जोर से पुकार करके कहा पुत्र रुकला जैसे रोकने के लिए आवाज देते हैं ऐसे पुत्र कहा तो वृक्षों के बीच में से गूंज उत्पन्न हुई और उस गूंज में सुखदेव जी ने अपने स्वर को मिला दिया कि पुत्र पुत्र पुत्र से पिताजी किसको कह रहे हो गलत पुत्र कहने की जरूरत नहीं है कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता इस आप जो अज्ञान है इस अज्ञान को छोड़ो तो जिन श्री सुखदेव जी ने सर्वभूत हृदय होकर के वृक्षी के भीतर विराजमान होकर के पिता को भी ज्ञानोपदेश दिया उन श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम कर रहे हैं पुत्र के वचन को सुनकर के श्री सुखदेव पलमहंस श्रोमणि श्री सुखदेव जी के वचन को सुनकर के वेदव्यास जी उनका अज्ञान दूर हो गया और वेदव्यास जी आप उस समय लौट आए परंतु तो मन में एक क्लेश जरूर था कि हा हमको पिंडदान कौन करेगा हा हमारा श्राद्ध कौन करेगा कहीं मन में ये विचार तो था तो ठाकुर बोले बड़े कृपालु वो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसी समय छाया सुख रचना करके वेद जी को दे दिया गया तो जो मूल सुखदेव जी हैं वे तो रक्त हैं पर हम उनने दार ग्रहण किया नहीं विवाह किया नहीं बेत तो चले गए बन को और श्री ठाकुर जी ने ही देखा कि उनके पीछे पीछे एक पुत्र आ रहा है सुखदेव जी जैसा ही आकार में छाया सुख जो हैं वे छाया सुख आ रहे हैं उन छाया सुख का कहीं विवाह भी हुआ उन छाया सुख के यहां पर जो कृथ्वी कन्या है उस कन्या का भी इनके यहां पर जन्म हुआ और उन कन्या का कन्या के यहां पर फिर आगे कन्या का जो वंश है वो कन्या का वंश भी बढ़ा तो यो ब्रह्म रुद्र शुक सुख का तात्पर्य वो ही छाया सुख है इसलिए श्री वृंदावन के रसिक श्री भगवत रसिक जी उनकी पदावली है गीता श्री भागवत सौ मिलके बचन उचार जो वचन गीता और भागवत से मिले हुए हैं ऐसे वचन को ही मिलकर के उच्चारण करना चाहिए कभी कभी अपने आचार्यों के आदर के अतिशय उल्लास में आकर के ये कह दिया गया कि अजी जो रस यहां प्रकट किया गया अमुक आचार्य ने जो रस प्रकट किया वो रस पहले से कहीं था ही नहीं वो तो प्रकट किया ये अत्यंत उल्लास तो की बात है सिद्धांत की ये बात नहीं इसलिए उसे ऐसे जो प्रचार हैं, उन प्रचार से साधक को बचना भी चाहिए श्री सुखदेव जी जो है वो सुखदेव जी तो परम परम आधारभूत होकर के विराजमान है श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरा श्री राधिका की जो चरण रेणु है उस चर राधिका की चरण रेणु उनका हम स्मरण कर रहे हैं श्री राधिका कहकर के राध साध संसिद्धि राध शब्द के तीन अर्थ मोक्ष हैं राध शब्द का एक अर्थ है संपत्ति वेग में जहां भी राध शब्द आया है वो संपत्ति के अर्थ में आया है जैसी संपत्ति वैभव श्री राधा रणी का है ऐसा वैभव कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है सब कुछ है तो वैभव उनका विराजमान तो राध धातु का अर्थ राध का अर्थ यदि संपत्ति लिया जाए तो श्री राधा सनी की संपत्ति वृष्वानंद जैसी संपत्ति कहीं दुई जगह नहीं है इसलिए उनका नाम यथार्थ अंतार्थ नाम है राधा अर्थात वे संपूर्ण वैभव संपत्ति ऐश्वर्य इनसे युक्त होकर के विराजमान राध शब्द का दूसरा अर्थ होता है साधना आराधना आ और लगा दिया राध के आगे बात तो वही है मूल धातु तो राधी है राज का अर्थ है साधना अर्थात प्राप्त साधनों का जहां लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाए उसका नाम है आराधन हमारे पास में जो भी साधन प्राप्त हैं जैसे शरीर एक साधन है इस शरीर का ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयोग कर दिया जाए इसी प्रकार अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वैभव की वस्तुएं उनका भी प्रयोग कहीं ठाकुर जी के लिए कर दिया जाए अपने इष्टि की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का जो परम परम लक्ष्य है कि हमको सेवा सुख मिले सेवा सुख से भर के कोई दूसरा लक्ष्य है नहीं किशोरी जी की दासी बनकर के मैं प्रियालाल की सेवा करूं साधक को राघानी का भक्ति मार्ग में अभिमान रखना चाहिए क्या कि मैं राधा रानी की दासी हूं अपना लक्ष्य क्या रखना चाहिए कि मेरे लिए युवल की को सुख देना उपास है राधा की दासी हूं तो कृष्ण से हमारा मतलब नहीं है ऐसा कभी नहीं कह सकते निज अभिमान है राधा दासी का और लक्ष्य है युगल को सुखदन प्रियालाल को सुखदन यही परम्परम लक्ष्य हो करके विराजमान है क्योंकि श्री राधिका का परम सुख श्याम सुंदर को सुख देना है श्याम का परम सुख श्री राधिका को परम सुख देना है इसलिए लक्ष्य तो होगा युगल की सेवा और निज अभिमान होगा कि मैं राधिका की दासी पूरा एक नक्शा अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो श्री राधिका चरण महम स्म राध शब्द का दूसरा अर्थ हुआ आराधना में श्री किशोरी जी के माध्यम से अपने आप को श्री राधिका दासी इस अभिमान को धारण करते हुए श्री योग सरकार की सेवा करना यह जीवन का लक्ष्य हुआ राध शब्द का राधिका शब्द का तीसरा अर्थ होगा वो तीसरा अर्थ है सिद्धि जैसी सिद्धि श्री राधिका में है वैसी सिद्धि कहीं दूसरी जगह नहीं है माने श्री श्याम को ऐसे सुख की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है क शब्द ये आनंद का वाची है माने आनंद सुख तो राधिका का तात्पर्य है कि श्री प्रिया जी के दास बन दासी बनकर के युगल को जो सुख देना है इस सुख से बढ़कर के तत्वतः कोई दूसरा पुरुषार्थ हो नहीं सकता है ये अपने दिमाग में बिल्कुल नक्शा बिल्कुल साफ होना चाहिए ये जो अवधारणा है वो अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हूं मैं राधा राशि मेरे जीवन का लक्ष्य युवन को सुख देना है और श्री राधिका दासी पूर्वक श्रीमंद महाप्रभु जो मंजरी भाव प्रदान करना चाहते हैं अनर्पित भक्ति प्रदान करना चाहते हैं उस अनर्पित भक्ति को धारण करके अर्थात तो राधिका दासी को धारण करके योल की सेवा करना इससे बढ़कर के कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है यही राधिका शब्द का शब्दार्थ है कि सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करने वाली कराने वाली श्री किशोरिजू हैं सेवा में सर्वोत्तम सुख को वे ही सिद्धि की परी अब आगे कह रहे हैं आधाय मूर्धन यदा पुर्दार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुण अच्छ भावो भावोत्सवेण भजता रस काम धेनुम तम राधिका राधिकाचरण महम स्मरा श्री आधाए मूर्धनिकदा पुर दार गोप्य अनेक अनेक यदापूहू दार गोप्य सो आधाय मूर्धनी यद आपूहु पुरदार गोप्य पुर माने अनेक अनेक जितनी भी गोपिका गण हैं वे सबके सब, की सब जब तक श्री राधिका का अनुगत्य नहीं होगा तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती है पूर्व अनंत दार गोप्या जितने भी चाहे द्वारका की महषी हो चाहे बैकुंठी की लक्ष्मी हो और चाहे ब्रज की कोई गोपी हो वो भी यदि श्री राधिका के अनुगत्य को ग्रहण करेगी तब ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेगी जैसे श्री राधिका पतिव्रताओं की पूजनीय होकर के विराजमान ऐसे श्री श्याम सुंदर भी श्री राधिका कांत होकर के ही विराजमान हैं। यदि राधिका की प्रीति की कहीं एक छीटा है तब तो वे उस प्रिया के प्रति आसक्त होंगे और यदि श्री राधिका के प्रेम का एक छींटा नहीं है तो श्री कृष्ण कामी नहीं हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे एक मोटा सिद्धांत है तो आह्लादनी शक्ति स्वरूप होकर के श्री राधिका विराजमान हैं, आह्लाद का ही कहीं ना कहीं एक रेशा एक बोध लक्ष्मी जी में भी विद्यमान है इसलिए नारायण लक्ष्मी की ओर आकर्षित है श्री राधिका के प्रेम का ही उस आह्लादनीय शक्ति का लादरी संबित सारांश का कहीं एक छीटा जरूर श्री रुक्मणी जी में सत्यभामा में भी विराजमान है इसलिए कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा के प्रति आकर्षित हैं यदि राधिका का कोई अंश नहीं है क्योंकि आल्हाद्यी शक्ति है एकमात्र आह्लाद्यी शक्ति है श्री राधिका राधिका को ही आल्हाद् शक्ति कहा गया और किसी दूसरी देवी को नहीं कहा गया तो राधे का आधार शक्ति उनका एक अंश कहीं विद्यमान है तो श्री श्याम सुंदर उनकी ओर जिस रूप में भी वे हैं उस रूप को धारण करके श्री श्याम सुंदर उनका उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे तो चाहे अवतारों के साथ में लक्ष्मी हो चाहे परम व्योम लक्ष्मी हो चाहे द्वारका की लक्ष्मी हो चाहे मथुरा की सारी महेशी हो चाहे ब्रज की जितनी भी गोपी हैं हो श्री राधिका का कहीं ना कहीं एक अंश राधिका के प्रेम का एक छीटा प्रकारांतर से उनके हृदय में विराजमान है तो श्याम सुंदर उनके प्रति आकर्षित हैं और यदि विशुद्ध प्रेम नहीं है तो श्री कृष्ण उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो जहां उदार गोप्य उदार गोपीगण मूर्धन यत आधाय श्री राधिका की चरण रेणु को जब अपने माथे के ऊपर धारण करती है तभी उन्होंने यत आपू उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया तो आधाय मूर्धनी श्री राधिका की चरण रेणु को उन्होंने अपने माथे के ऊपर धारण किया और धारण करके ही यत आपू वे जो चाहती थी वह कृपा कृष्ण की उनको मिली उदार गोप्या बड़ी उदार गोपी भी अपने अभिमान को छोड़ करके तब श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान हुई और इसका प्रमाण श्री श्रीमद् भगवती सहिता है कि जब तक गोपियां अपने अभिमान को धारण करके अपने बल पर कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करती रहें तो एक बार रास में प्राप्ति हो गई रास में सब गोपियों के साथ में श्री कृष्ण ने रास कर लिया परंतु सबके हृदय में यदि ये है कि आहा हम सभी की भाग्यशाली कौन है कृष्ण ने मेरी सेवा ग्रहण की इस बात को सुनकर सब के सबके हृदय में जो बड़ा भारी संतोष उत्पन्न हुआ वह संतोष दो रूपों में प्रकट हुआ कहीं वह मान के रूप में और कहीं वह संतोष के रूप में तो प्रश्न आए प्रसाद आए वांतर तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि उस समय श्री कृष्ण को प्राप्त करके वे जो गोपिका गोपी हैं है उनमें पासाम तत्सौन और मदन वृक्ष मानं चेष्वा श्री कृष्ण ने जो सौहग प्रदान किया उसमें वो सौह में कृषकृति हुई ये जो भाव है ये दो भावों में प्रकट हुआ कहीं मद के रूप में कहीं मान के रूप में जहां मध के रूप में प्रकट होता है मध की स्थिति है कि वह बहुकाल व्यापी होता है और किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है दूसरे का अनुसंधान नहीं रखता है नशे में व्यक्ति दूसरा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसको परवाह नहीं तो अन्य अनुसंधान रहित और बहुकाल व्यापी जो हो उसका नाम है मद। और जहां अल्पकाल व्यापी हो और दूसरे का अनुसंधान हो उस स्थिति का नाम है मान तो श्री राधा रानी में तो मान उत्पन्न हुआ और श्री चंद्रवली आदि जो गोपी है उन सबों में मध उत्पन्न हुआ मद में चंदावधि ये विचार करें हा मेरे बराबर कौन भाग्यशाली है आज प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की मैं तो प्यारी की सेवा करूंगी तो मद मत में मतवाली हो रही है वे और अन्य अनुसंधान नहीं है कि इनकी कोई दूसरी भी प्रिया है अपने मन मत में मतवाली हो रही है परंतु श्री राधा रानी में उस समय मान उत्पन्न हुआ अच्छा हो मेरे प्यारे परंतु तो ये चंद्रावली की ओर तुमने क्यों देखा उसके साथ में नृत्य क्यों कर रहे हो तो श्री प्रिया जी में अन्य अनुसंधान होने पर मान उत्पन्न हुआ जब मान उत्पन्न हुआ तो प्रिया के मान को मनाने के लिए श्री श्यामचंदर ने सारी गोपिका का त्याग कर दिया क्योंकि श्यामचंदर जानते हैं कि जब तक राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं है तब तक किसी को स्थायी रूप से मेरे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसी स्थिति में यद सब गोपियों के साथ में मिलन प्राप्त हो चुका है सब गोपियों के साथ में आप रास करते हुए विराजमान हैं, फिर भी श्री गोपियों ने क्योंकि श्री राधिका की चरण रेणु को अपने माथे के ऊपर धारण नहीं किया था इसलिए उन्हें प्रेम की निरंतरता प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई और बीच में ही बनी बनाई रास की माला बिखर गई एक एक फूल बिखर गया और श्री श्याम सुंदर सब गोपियों को छोड़ करके श्री राधिका के पास में श्री राधिका की कु में आप पधारे तो यहां पर उसी लीला की और संकेत है कि आधाए मूर्नी यत आप जब तक गोपियों ने श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया और केवल अपने प्रेम के बल पर श्याम सुंदर को प्राप्त करके श्याम सुंदर के साथ में आहा हम रास करने के सौभाग्य को प्राप्त हुई इस संतोष को प्राप्त करके सौभाग्य को प्राप्त करके उनमें मद उत्पन्न हुआ और राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया तो श्री श्याम सुंदर ने इनकी भी परवाह नहीं की और श्री राधिका की ओर दौड़े भले वे भक्तवत्सल हैं परंतु भक्तवत्सल होते हुए भी अन्य भक्ताओं का त्याग करके श्री किशोर जी की कुंज में श्याम सुंदर दौड़ करके गए जब इन सारी गोपियों को चंद्रावनी जी आदि सारी युथेश्वरियों को यह पता लग गया कि ओहो न तो कृष्ण के राधिका के समान हम मिलन में हैं न विरहम है मिलन में तो देख लिया के हमारे साथ में मिलन होते हुए भी श्याम सुंदर का चित्त पड़ा हुआ था श्री राधिका की कुंज में और हम सबको छोड़कर के चले गए जबकि हमारे साथ में जब मिलन करते हैं उस समय राधिका का स्मरण है परंतु तो राधिका के साथ में जब मिलन करते हैं उस समय श्याम सुंदर को हमारा स्मरण नहीं है ये रस की रीति है वृंदावन के रस की रीति प्रिया जी के सामने अन्य यूथेश्वरियों का स्मरण नहीं है परंतु अन्य यूथेश्वरियों के साथ में मिलन की अवस्था में भी श्री श्यामचंद्र को प्रिया का स्मरण रहता है तो उनको अपने प्रेम का खोखलापन सब यूथेश्वरियों को पता लग गया कि श्री राधिका के प्रेम में जितनी गालता है वैसी गालता हमारे प्रेम में नहीं है हमारे साथ में मिलन प्राप्त करते हुए भी उनका चित्त पड़ा हुआ था कहीं दूसरी जगह श्री राधिका में और बिना इस बात की परवाह किए कि हमको बुरा लगेगा हमारा त्याग करके श्री कृष्ण अन्न शुरू श्री राधिका के पास में चले गए अतः श्री राधिका मिलन में सर्वोत्तम है और बिर में भी श्री लीला शक्ति ने श्री राधिका की सर्वोत्तमता का दर्शन करा दिया कि अन्य गोपी तो आकाश पुरुषम एक एक बन लता औषधि आकाश दिशा इनसे पूछती हुई रही हैं परंतु तो श्री विश्वानंद ने वे कहीं नहीं पूछ रही हैं वे तो बस केवल प्यारे का ध्यान है कि हा नाथ रमन प्रेष्ट क्वास क्वास महाभुज अरे नाथ हम मुझसे सर्वदा तू प्रेम की भिक्षा मांगता है तो मेरा स्वामी होकर के विराजमान है मेरा रक्षक होकर के विराजमान है नाथ शब्द के तीन अर्थ नाथ माने मांगना नाथ माने बचाव करना रक्षा करना और नाथ माने नाथ स्वामी होकर के वह विराजमान है त्मा ने स्वामी होना नात्मा ने रक्षा करना और नातमा ने मान तो हे नाथ तू प्रेम की भिक्षा मुझसे मांगता रहा सर्वदा सर्वदा मेरा स्वामी होकर के विराजमान हुआ और प्रेम मैं सर्वदा मेरी रक्षा करने वाला है प्यारे इससे मैं कहा है हा नाथ हा रमन अरे रमन प्यारे एकांत में अनुरक्त प्रिया का त्याग करके यदि तू जा रहा है तो अरे भोले अरे मुग्ध तुझे ये पता नहीं है कि तू अपना नुकसान कर रहा है ये मान में प्रिया के बचन यदि अनुरखता प्रिया का अर्धरात्रि के समय एकांत में त्याग करके तू जाता है हमारे साथ में प्रयास करते हुए भी जाता है तो तू कहीं अपना ही नुकसान कर रहा है तू स्वयं ही घाटे में जा रहा है प्रिया का कौन त्याग करेगा तो रबल कहकर के दिखा रहे हैं हम तो सर्वस्व तेरे लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं और तू हमारा ही त्याग कर रहा है हे कोट कोठ प्राण तेरे ऊपर नौछावर हैं कहा है कहां है प्यारे मैंने सक्षम नीति में आकर के यदि तुझसे टेढ़े वचन कह दिए हों तो कोई सखा का बुरा मानता है क्या सख्सप्रीति का तो एक सहज स्वभाव है क्यों उसमें असंकोच बुद्धि होती है इसलिए प्रिया तो छैल कहकर के छेल अरे छलिया कहकर के बोलेंगी अरे शठ अरे दृष्ट ऐसा कह के बोलेंगी इसका कोई बुरा मानता है क्या तू रसंग है तुझे प्रिया के पेड़े जो वचन हैं उनका बुरा नहीं मानना चाहिए जहा ज्यादा प्रीति होती है वहां ही भंवर पड़ती हैं। हल्के पानी में भवर नहीं पड़ती हैं। जहां पानी गहरा होता है वहां भंवर पड़ती हैं। इसलिए यदि बामता आती है बामता के बचन कहे जाते हैं तो बामता के बचन जहां प्रीति की अत्यंत गहराई होगी वहां बामता के वचन प्रकट होंगे इसलिए मेरे वचन का बुरा मानना ये तेरी रसजता के अनुकूल नहीं है दास प्यारे मैंने वो बचन इसलिए कह दिए होंगे कि प्रेम की घनता में सहज बामता मुझ में आ गई होगी और उस बामता में आकर के मैं तुझसे टेढ़ी वचन कह चुकी होंगी कह दे निकल गए होंगे परंतु प्यारे प्यारे भाव को धारण करना तो बड़ा दूर आज मेरी दशा यह हो गई कि मैं भाव को भी धारण नहीं कर पा रही हूं तू मेरा है इस भाव को धारण करना तो बड़ा दूर मैं तेरी हूं यह भाव भी अब मेरे पास में नहीं है से आस्ते अब मैं तेरी दासी हो गई कृपणा है हमें हा कैसी कृपण हूं इस अबोध इस अबला का यहाँ एकांत में त्याग करके तू जा रहा है यह क्या उचित है क्या सखे दर्शे महाभुजो अरे लंबी भुजा वाले अनेक अनेक बार तूने अपनी लंबी भुजाओं से हमारे मार्ग को पुष्प चयन के समय दान घाटी के दान लीला के समय लंबी भुजाओं के द्वारा हमारे मार्ग को तूने रोका प्यारे ये प्राण भी आज इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं इन निकलते हुए प्राणों को रोक ले रोक ले तेरी भुजा किस दिन काम में आएंगी महाभोज महाभुज महा शब्द का प्रयोग कर रही हानास महाभोज अपनी लंबी भुजा इनका उपयोग कर उपयोग कर यदि तूने मेरे हस्त को पकड़ करके मेरे स्कंध को पकड़ करके धैर्य नहीं दिया तो ये पुराण अब निकलना ही चाहते हैं इसलिए अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग कर ले उपयोग कर ले दासी आस्ते प्यारे अब मैं तेरे भचन कैसे कहूंगी हाय नहीं कहना चाहिए मैं तो तेरी दासी हूं शिवप्रिया कह रही है मैं तेरी दासी हूं पर श्याम सुंदर जैसे ही आएंगे वैसे फिर वो ही? शुरू हो जाएगा ये रस की रीति है बिरा में हाय हाय मची है और मिलन आते ही सहरी में बानता प्रारंभ हो जाए टिपड़ाए तो हमें सखी दर्शे का वहीं की वहीं मूर्छित हो गई तो अन्य जितनी भी गोपी हैं उन सबों की आंख हो गई तो हो हम तो एक एक लता से पूछती हुई डोल नहीं है परतु तो श्री राधिका में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी से पूछे वे तो यहीं मूर्चित हो गई इसलिए न राधिका के बराबर हम मिलन में हैं न राधिका के बराबर हम बिरह में और जब उनको इस बात का बोध हो जाता है श्री राधिका की महिमा का दर्शन करके तब सब अपने दुख को भूल जाती हैं श्री राधिका को कैसे चे, चैन मिले इसलिए अपने सपत्नी भाव का कर त्याग करके श्री राधिका की परचर्या में लग जाती हैं। कोई दौड़ करके पुष्पैया की रचना करती है कोई तुरंत ही चंदन घिस करके श्री राधिका के श्रीअंग में चंदन का लेप करना चाहती है कोई दौड़ करके श्री यमुना जी से कमल पत्र निकाल करके लाती है श्री प्रिया के ऊपर पंखा कर रही है कोई उनके लिए विराशयया पुष्पैया उसकी रचना कर रही है कोई चरण उनको कहीं मसल नहीं है चेतना प्रदान कर रही है कोई रूई के फाये श्री राधिका की नाशिका के ऊपर जिसे में लगाती है और फायों में यदि तनिक सा कंप होता है तो एक सखी दूसरी सखी का आलिंगन करती हुई कह रही है सखी बधाई है बधाई है मैंने अभी अभी ध्यान से देखा कुछ रुई जो थी वो हिली थी श्वास का संचार सखी के भीतर अभी है और इतने मात्र से परम परम आनंदित हो जाती हैं अपना नायका भाव छूट जाता है और सबके हृदय में सखी भाव उत्पन्न हो जाता है और तब दासी भाव सखी भाव धारण करके श्री राधिका की महिमा को धारण करके उसी लीला का वर्णन करे हैं कि आधाय मूर्धनिक राधा चरण रेणु श्री राधिका की चरण रेणु को लेकर के सारी गोपी जब अपने माथे के ऊपर धारण करती हैं तो यत उन कृष्ण को वे प्राप्त कर पाती हैं जब तक श्री राधिका का अनुमोदन नहीं होगा तब तक श्री गोपियों को महाराष्ट्र में कृष्ण की स्थिर होकर के प्राप्ति नहीं होगी जब सब गोपियों ने श्री राधिका का अनुगति ग्रहण किया तब जाकर के महारास उसकी रचना हुई और उस समय अंगना मंगना मंत्रा माधवम माधवम माधवम चांतरे इस प्रकार रास करते हुए विराजमान हुई तो आधाय मूर्धनि यत यज को जब मस्तक के ऊपर धारण किया तो यत आपु श्री कृष्ण को इन्होंने प्राप्त किया उदार आपहू दार गोप्य चाहे कोई भी दारा हो कोई भी गोपी हो इन सब गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया काम्य पदम सबके काम्य पद को कि हम श्री श्याम के की सेवा अपने सर्वांग के द्वारा सेवा कर सकें, इसके लिए श्री राधा की चरण को सब अपने माथे के ऊपर धारण करती हैं क्योंकि मधुर भावों में कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पाल्यता ज्ञान और सर्वांग के द्वारा श्री श्यामचंद्र की सेवा ये पांचों प्रकार से जो सेवा है पांचों भाव को धारण करके जो सेवा है वह पांचों प्रकार के भाव की सेवा सर्वोत्तम सेवा है और उस काम्य पद को श्री राधिका की चरण रेणु के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था तो काम्यम पदम सबका काम्य पद है कहीं प्रिया भाव से कृष्ण की सेवा करना और प्रिया भाव में जितनी अंतरंग सेवा बनती है वैसी सक्षम भाव में दास्य भाव में नहीं बनती है कहीं न कहीं दास्य सक्षम भाव में दूरी रहती है परंतु तो प्रिया भाव में जो सेवा है उसमें संपूर्ण श्रीअंग के द्वारा श्रीअंग के अंग अंग के द्वारा श्री श्याम सुंदर की पूरी तरह से सर्व समर्पण पूर्वक जो सेवा है वह प्रिया स्वरूप में ही एकमात्र संभव है उस संभव प्रिया स्वरूप को प्राप्त करने के लिए काम्यम प्रिय पदम उन राधिका की आनुगति के द्वारा ही उस मिलन सुख को प्राप्त किया श्री राधा और चंदावनी ये दोनों भी जैसे गले ब्रह में गले मिल रही है मिलन में तो एक दूसरी की ओर देखेंगे भी नहीं पर तो की जब स्थिति आती है उस समय सब गोपी एक हो जाती है जैसे जिसमें सामान्य स्थिति है उस समय सरोवर अलग है कुआ अलग है बाबड़ी अलग है कहीं छोटे से जो कुंड है वे अलग है परंतु जब बाढ़ आती है सब एक हो जाए उसमें उस न कुआ रहता है ना बाबरी रहती है सब एक हो जाते हैं ऐसे ही मिलन के समय तो स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष है परंतु विरह के समय कहीं भी कोई भी नहीं है भेद तो श्री राध का चंद्रावनी दोनों जहां पर आलिंगन करती हुई विराजमान होती है आलंगन करते हुए विराजमान होकर के जहां बिलाप करती है वो कह रही हैं अरे सखी चिंता मत कर चिंता मत कर प्यारे को हम गीत गाती हैं प्यारे के गुणों का कीर्तन करती हैं सुना है मत भक्ता यत्न गायनते तत्वी इसलिए चलो चलो हम प्यारे का गुण गुणानुवाद करें और विरहमे सब मिलकर के गोप्य हो गुणानुवाद करती हैं जय तेरिकम जन्म ना जैसे ही श्री श्यामचंदर प्रकट होते हैं वैसे ही फिर से वो जो रस का भेद है यूथ का भेद वो माननी स्वरूप फिर से प्रकट हो जाता है तो वो ही कह रहे हैं आधाय मूर्धन जब श्री राधिका की चरण रज को सारी अन्य यूथेश्वरियों ने अपने माथे के ऊपर धारण किया तो श्री कृष्ण को प्राप्त किया इन दान गोप्य इन सारी विभिन्न भावों को धारण करने वाली गोपियों ने उस भाव को प्राप्त श्री कृष्ण को प्राप्त किया और कृष्ण के भी काम्यम पदम जो काम्य पद है उस काम्य पद को प्राप्त किया काम्य पद क्या है कि दास्य भक्ति की शुद्धा निष्ठा कृष्ण भक्ति की सेव दास भक्ति की सेवा शांत भक्ति की निष्ठा दास भक्ति की सेवा सख्य भक्ति की असंकोच बुद्धि सारे गुण वासव्य भक्ति का लालता पालता गया और फिर सर्वांग के द्वारा श्री श्याम सुंदर की एक एक, एक अंग के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करना संपूर्ण अंग समर्पण द्वारा सेवा करना ये जो परम परम पद है इस काम में सर्वोत्तम पद को उन्होंने प्राप्त किया और उस समय श्याम सुंदर इनके बसीभूत हो रहे हैं कौन श्याम सुंदर बसीभूत हो रहे हैं प्रिय गुण अप जो प्रिय गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं प्रिय गुण कहकर के श्याम सुंदर के गुणों का क्या अनुरूपण किया जाए उनकी कोई सीमा थोड़ी है अनंत अनंत शाम सुनर के यवा अनंत से गुणान अनंतान अनंत गुण हैं तो प्रिय गुण जो है उनसे युक्त जो पिछ मौल्य पिछ मौल्य कहकर दिखा रहे हैं कि ब्रजेन्द्र नंदन स्वरूप में निकुंज नायक स्वरूप में जैसे ऐश्वर्य की माधुरी की पराकाष्ठा है ऐसी माधुरी की पराकाष्ठा कहीं दूसरी जगह नहीं है ऐसे प्रिय गुण प्रिय गुण प्रिय गुणों से युक्त श्री श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर को यत आपु उन श्याम सुंदर को इन गोपियों ने प्राप्त किया भावोत्सव भजताम रस काम धेनु यदि हमको भी सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करना है तो भावोत्सव को प्राप्त करके भावोल्लास को प्राप्त करते हुए भावोत्सव भावोल्लास पारिभाषिक शब्द है अलग पता अलग पता लग, पता लग जाता है कि ये जो होकर के ये ग्रंथ अपूर्व रूप से विराजमान है भावोल्लास इस आ, शब्द का इस कॉन्सेप्ट का कहीं दूसरी जगह सही में पता नहीं लगता है तो भावोल्लास कहकर के सखी के प्रति कृष्ण से भी अधिक प्रीति जहां पर हो उसका नाम है भाव संचारी से समानोवा कृष्ण रत्या सूर्दी अधिका पुष्य माना चे भाव उल्लास भाव की परिभाषा दी गई कि श्री राधिका की ललिता जी के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति या तो कृष्ण के बराबर होगी या कृष्ण से कुछ कम होगी सर्वोत्तम राधिका की प्रीति कहा होगी कृष्ण में कृष्ण के बराबर कोई नहीं राधिका की प्रीति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है परंतु तो यदि रूपमंजिली जी की प्रीति को देखा जाए तो रूपमंजलि जी की प्रीति श्री कृष्ण में जितनी है उसकी तुलना में श्री राधिका में अधिक है राधिका की प्रीति सखी में जितनी है उससे कुछ अधिक कृष्ण में होगी कृष्ण की प्रीति राधिका के लिए सर्वोत्तम है उससे कम कुछ होगी ललता के विशाखा के प्रति परंतु श्री ललता जी की विशाखा जी की या श्री रूपमंजल जी की जो प्रीति श्री राधिका के प्रति है वह कृष्ण से भी अधिक है तो कृष्ण को भी सर्वप्रास कर जाए उसका नाम भावुल्लास है वो स्थायी भाव होगा जबकि श्री राधिका की ललका के प्रति जो प्रीति है वह स्थायी भाव न होकर के वह संचारी भाव होगा तो भावोत्सवे भावोत्सव माने भाव उत्सव के हैं उल्लास के हैं एक ही बात है तो भावोल्लास को प्राप्त करके जो अपूर्व प्रीति विराजमान है भजताम रस काम धेनुम जो भावोल्लास है उस भावोल्लास को की जो प्रीति है उसमें जो सुख विराजमान है वह और कहीं दूसरी ओर नहीं है रस कामधेनु श्री राधिका की चरण रस की कामधेनु होकर के विराजमान सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली होकर के श्री राधिका की चरण रज विराजमान है यदि कोई ये कहे कि तुम नाय भाव ग्रहण करो तो सखी गण कह देंगी मंजिली गण कह देंगी कि हमको नाय भाव नहीं चाहिए बोल सखी भाव ले लो तो कह देंगी नहीं सखी भाव भी आई आई बोल सखी भाव भी हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुख्य रूप से जो भाव आएगा वो भाव क्या है बोल मुख्य रूप से भाव आएगा कहीं ना कहीं मैं श्री राधिका की दासी बनकर के श्री राधिका की सेवा करूं उसमें जो भाव की प्राप्ति होगी वैसे भाव की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं होगी तो मम नमोस्त नमोस्त नित्यम मम दास सत्यम दास्य पने में जो सुख है वह सखी पने में भी नहीं है सखी भाव को भी ये मंजरीगण नहीं चाहती हैं वे एकमात्र दास्य भाव को ही चाहती हैं तो भावोत्सवेन भजता जो भावोल्लास के साथ में भजन कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो रस कामधेनु की प्राप्ति होगी कामधेनु का तात्पर्य है इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख है ही नहीं जैसे कामधेनु सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दे इसी प्रकार मंजरी भाव के द्वारा राधिका की दासी निज अभिमान राधिका दासी और जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना इस भाव को धारण करके जो सेवा की जा रही है उस सेवा को प्राप्त करने उस भाव को प्रदान करने वाली श्री राधिका चरण रेणु श्री राधिका का राध माने संपत्ति का को माने एपिटोम चरम सीमा उसको प्रदान करने वाली श्री राधिका की चरण रेणु अथवा राधे का को जो है उसका अर्थ है सुख श्री राधिका के दासी का जो सुख है कमाने सुख कमाने जो पराकाष्ठा तो श्री राधिका की जो पराकाष्ठा है उस राधिका की पराकाष्ठा को सुख की पराकाष्ठा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री राधिका की चरण ऋणु का ऋणु का हम स्मरण करें निरंतर निरंतर सखियों की एकमात्र अभिलाषा यही है कि श्री राधिका को कैसे सुख दे कैसे सुख दे ये सखी रस की खान हैं सखी सदा रसीली बात ही कहती हैं और श्री प्रियालाल जैसे परस्पर उत्सुक हो ऐसा ये प्रयास करती हैं सखी गुनन की खान हैं कहें रसीली बात जब भी बोलेंगी तो ऐसी बोली बोलेंगी जिससे श्री लालजी का प्रिया के प्रति प्रिया का लाल जी के प्रति प्रेम बढ़े तो प्रेम बढ़ाने वाली बात ही ये करेंगी और रस को बहाती हुई कभी झगड़ा करने के लिए भी बैठेंगी रस को बढ़ेगा पर टूटने दे देंगे रस को तुरंत ही रोक लेंगे रस उनका जो झगड़ा करना है श्री ललिता जी का हर जगह झगड़ा करना वह भी रस को बढ़ाने के लिए ही एकमात्र है तो तम राधे का चरण मी दोबारा श्री राधे का चरण चरणु को आधाय मूर्धनी जब दार गोप्य सभी प्रियाओं ने और सभी गोपियों ने आधाय मूर्धनी अपने माथे के ऊपर धारण किया तो यत यू उनको जो परम फल की प्राप्ति हुई उस परम फल में काम्यम पदम जो काम्य पद प्राप्त हुआ सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ सर्वोत्तम पद माने नायिका भाव से भी बढ़कर के सखी भाव और सखी भाव से बढ़कर के जो मंजरी भाव है ऐसे सर्वोत्तम पद को काम्य पद को उन्होंने प्राप्त किया और काम्य प्राप्त करके प्रिय गुण अपने श्री पिछमौले माने वृजेन्द्र नंदन रसिक श्री कृष्ण उन रसिक श्री कृष्ण जो के प्रिय गुण सारे गुणों से युक्त हैं उन कृष्ण की सेवा सुख को काम्य पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया भावो सनेन भजताम रस काम धेनु ये श्री राधिका चरण रज भावोत्सव के द्वारा अर्थात भावोल्लास मंजिली भाव के द्वारा जो श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं उनके लिए रस काम धेनु यह रस को प्रदान करने वाली श्री राधिका चरण रज है रस की व्याख्या परसों के कथा प्रसंग में पहले ही नूरपुर कर आए कि सिद्धांत में कृष्ण उपास्य होकर के विराजमान पंत जहां लीला आएगी लीला में श्री कृष्ण भी श्री प्रिया जी के लिए भार रूप हो जाएंगे भाव ही रस बनता है स्थाई भाव ही रस बनता है तो जगत ने तो श्री कृष्ण रसे हैं ब्रह्म रसे हैं रस वही सह परंतु जब लीला का प्रकरण आता है उस समय कृष्ण बन जाते हैं स्थाई भाव और उसका परिपक्व जो रूप है विभाव अनुभाव संचारी सही के संयोग के द्वारा जो निष्पन्न रूप है वो निष्पन्न रूप बन जाती है श्री राधिका तो श्री रस रूप रूप में शास्त्रों में उपनिषद में जो कृष्ण विराजमान हैं वे कृष्ण भी कहीं निष्पन्न रूप में श्री राधिका की आराधना करते हैं भाव का निष्पन्न रूप है रस इसलिए कृष्ण के प्रेम का भी निष्पन्न रूप श्री राधे का दास ही है और श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव अपनी महिमा उस सब को त्याग करके जाचे झूठन पाईए और पांपर हाहा खाए जो ठाकुर के बोलिए बोलिए सखुचतनिक रह जाए जहां श्री प्रिया जी की के पान के बीड़ा की एक ग्लोरी को प्राप्त करने के लिए सखियों की भी हाहा खाने लगते हैं आगे इसी भाव को राधे का दास कोंकरी बहुत कांकु बास पुरुष से शिखंड मऊले श्री श्याम सुंदर कभी इस किंकरी इस दासी के हा खाते हैं और सारी दादी उठ में चुनो तो दो अमचूर हुई जा रही है श्याम सुंदर से भी जवाब नहीं दे हटो हाँ हटो हाँ हमको काम करने दो ये सुंदर को भी घास नहीं डाल रही ये इनकी ऐसी इतनी ऐठ कि श्याम को भी उचित आदर श्याम सुंदर खुशामद कर रहे हैं और श्री श्याम को भी कहीं निषेध करके टेढ़ी टेढ़ी चलती है राधिका दासी की उस अधिकार अधिकता में और श्री श्याम भी उनके सामने प्रार्थना करे हैं तो जो जगत के लिए रस है उपनिषद में जो ब्रह्म रस है वह रस यहां पर आश्रय बन करके उस श्री राधिका की कृपा रूपी माधुर्य को प्राप्त करना चाहता है विषय बन जाता है आश्रय आश्रय बन जाता है विषय सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती हैं श्री राधा रानी और सब्जेक्ट बन जाते हैं श्री कृष्ण सो so, राधिका यहां पर रस काम धेनु रस में प्रिया का अनुगत्य ग्रहण करना ये सर्वोत्तम होकर के विराजमान है उन राधिका राधे चरणु मामी राधिका का हम स्मरण कर रहे हैं आगे कह रहे हैं ये विरोधाभाष अलंकार है यहाँ पर कि जो ऐसे गुणों से युक्त हैं वे श्री कृष्ण उनके भी काम्य पद श्री राधिका की चरण हैं और उस चरण को मस्तक के ऊपर धारण करके कोई भी केवल ब्रज की गोपी ही नहीं पूर्व दार गोप्य अनेक अनेक जो गोपी हैं अः और सा, सारी प्रियाएं प्रिया भी उदार गोप्य दार गोप्य है वे भी यत आपू जिस चरण रज को प्राप्त करके ही कृतकृत्य होती हैं आपु ये क्रिया है दिव्य प्रमोद रससार निजांग संघ पीयूष अभिषे चयंती कंदर्पकोट शन मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जैत काज देवी दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग श्री राधा रानी का श्याम सुंदर के साथ में जो अंग संघ कोई प्रिया जी का अंग कोई प्राकृत तो है नहीं कोई सातधात्मक अष्ट धा, धात्मक तो वो अंग है नहीं वो विशुद्ध चिन्मय होकर के श्री प्रिया जी का श्री अंग विराजमान राधा रानी का जो श्री अंग परम चिन्मय होकर के जो लादनी सम्मित और संधनी इनके संपर्क के द्वारा परम प्रकाशमान होकर के प्रकट रूप होकर के जो स्वरूप विराजमान है तो शिप्रिया का जो अंग संघ है वह दिव्य प्रमोद रस साख दिव्य जो प्रमोद है मोदी नहीं प्रमोद प्रमोदी नहीं दिव्य प्रमोद ऐसा जो दिव्य प्रमोद है और जो रस का साल होकर के विराजमान हैं ऐसे अंग संग रूपी पीयूष बीच निच अपनी अमृत की लहर के समूह के द्वारा श्री श्याम सुंदर को जो अभिषेच श्री श्याम सुंदर को अभिषेक अभिषेक करते क्या सुंदर केवल प्रमोद नहीं मोद प्रमोद आनंद इनसे बढ़कर के दिव्य आनंद हुआ मोद किसका नाम बोले इंद्री जिस वस्तु को चाहे उस वस्तु को प्राप्त किया जाए उसका नाम है मोद। जो वस्तु मिली है उसकी निरंतरता बनी रहे उसका नाम है प्रमोद उस प्रमोद में भी प्राकृतता ना हो प्राकृतता दूर हो जाए तब उसका नाम है आनंद ब्रह्म मोद प्रमोद आनंद ब्रह्म तो उपनिषद में तैतरी उपनिषद में मोद प्रमोद आनंद ब्रह्म क्रम निरूपण किया मोद का तात्पर्य है इंद्रियों की अभिल वस्तु उसको प्राप्त करना प्रमोद का तात्पर्य है जो वस्तु प्राप्त हुई वो कहीं बीच में खंडित नहीं हो उसकी निरंतरता बनी रहे और निरंतरता बनी रहते हुए भी आनंद का तात्पर्य है कि उसमें कहीं कोई उपाधि नहीं रहे निरुपारी हो करके वो वस्तु प्राप्त हो उसका नाम है आनंद आनंद का नाम ही ब्रह्म है आनंदम ब्रह्म आनंद का नाम ही ब्रह्म हो करके विराजमान ऐसे ब्रह्म को भी तुच्छ करके जो वस्तु प्राप्त हो रही है वो वस्तु हुई दिव्य प्रमोद ऐसा जो दिव्य प्रमोद अर्थात जहां आनंद घन मूर्ति कि रस घन मूर्ति आनंद घन मूर्ति तो रस हो गया ब्रह्म ब्रह्म का भी अत्यंत घनीभूत रूप हुआ वो भी हो गया निर्विशेष समाधि का ब्रह्म जहां पर जो निरपारी ब्रह्म है वो निरपारी ब्रह्म का दर्शन परंतु उसमें भी मूर्ति होकर के का तात्पर्य है वो भी प्रकट रूप में सामने आए इसलिए मूर्ति शब्द और देना पड़ा केवल आनंद घन कहने से काम नहीं पड़ा भाई आनंद तो जीव भी है जीव भी सच्चा आनंद है फिर आनंद घन कहने का तात्पर्य है कि सब जीव जगत इनका घनीभूत जो स्वरूप हुआ वो हुआ ब्रह्म इसे ब्रह्म को कह दिया गया आनंद घन आनंद घन में भी मूर्ति कहा गया मूर्ति तो ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है परतु ब्रह्म का स्वरूप न होने पर यहां पर आनंद मूर्ति वो मूर्तिमान स्वरूप धारण करके जब विराजमान है तो वो भगवत स्वरूप और भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान सो so, आनंद का अंश हुआ कहीं जीव आनंद की अधिकता हुई कहीं ईश्वर का आनंद घन हुआ ब्रह्म और आनंद घन मूर्ति हुआ श्रीकृष्ण इन में कहीं डिस्क्रिमिनेशन यदि कहीं दिया जाए तो अपने आप पता आनंद घन मूर्ति हर जगह कहा सच्चेद आनंद घन मूर्ति तो मूर्ति कहने का तात्पर्य उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य भी परिपूर्ण रूप से विराजमान है तो दिव्य प्रमोद रस सार अब मूर्ति होकर के आया फिर उसका भी आस्वादन परिपाक से हुआ तब जाकर के दिव्य प्रमोद रस सार रस का भी सार होकर के श्री प्रिया लाल का संग है तो श्री श्याम सुंदर आनंद रूप है प्रिया जी आह्लाद रूप है परंतु उनका जो मिलन है वह आनंद का भी प्रकट आनंद का भी सार होकर के विराजमान है ऐसे निज अंग संग पीयूष बीच श्री प्रिया अपने अंग संग के द्वारा अंगसंग एक समुद्र है अंगसंग आनंद का समुद्र है उसकी लहरों से श्री शाम चंदर को सदा नहलाती हैं। तो वस्तु को सीधा-सीधा शब्द के माध्यम से नहीं किया जा सकता इसलिए उसके प्रभाव को दिखाने के लिए कहीं बिंब इमेज लेनी पड़ती है और इमेज के माध्यम से उस वस्तु को कहीं प्रकट किया जाता है वस्तु ने आंखों ने देखी वस्तु को वस्तु को देख के आंखों ने हृदय तक मस्तिष्क तक उस वस्तु को पहुंचाया मस्तिष्क में एक प्रभाव उत्पन्न हुआ उस प्रभाव का वर्णन करने के पास के लिए व्यक्ति के पास में शब्द नहीं है ऐसी स्थिति में जो प्रभाव उसके भीतर पड़ा उस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वो टटोलता है कि किस बिंब के द्वारा किस इमेज के द्वारा उस प्रभाव को प्रस्तुत किया जाए अब एक बिंब से वो उस प्रभाव को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है तो कभी इस बिंब को टटोलता है आधा भाग इस बिंब से इमेज से आधा भाग उस बिम्ब इमेज से इनको टटोल करके एक समग्र रूप कई कई बिंबों को मिलाकर के इमेजेस को मिलाकर के एक समग्र जो प्रभाव है उस समग्र प्रभाव का बहुत छोटा सा अंश कहीं शब्दों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया जाता है फिर से इस प्रक्रिया को जैसा रेखांकित करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि इंद्रिय ने किसी वस्तु को देखा वस्तु ने इंद्रिय के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचकर के एक प्रभाव डाला तो दूसरा स्टेप हुआ प्रभाव प्रभाव जानने पर उस प्रभाव को अभिव्यक्त करने की चिंता उत्पन्न हुई परंतु तो साधन हमारे पास में नहीं है कोई शब्द नहीं है कि उस प्रभाव को यथावत यो कि क्यों प्रस्तुत किया जा सके ऐसी स्थिति में फिर कोई बिंब ढूंढा जाता है कि अमृत का कोई समुद्र है और उस अमृत समुद्र की कोई लहर उठ रही है और लहरों के द्वारा श्री जी श्याम सुंदर को नहला रही तो कहां से अमृत आ गया कहां से अमृत का समुद्र बन गया समुद्र में कहा से लहर आ गई फिर लहर के द्वारा श्री श्याम सुंदर को नहलाया जा रहा है तो मस्तिष्क में श्री जो प्रभाव श्री किशोरी जी के या सखियों के मंजरी गांव की जो वर्णन कर रही हैं वो सिलीला का दर्शन कर रही हैं, शिव लाल का जो विलास है उसका जो दर्शन कर रही हैं, उनके प्रियालाल के मिलन का दर्शन करके उनके दिमाग में एक उनके चिन्मय दिमाग में चिन्मय मस्तिष्क में एक प्रभाव आया और तो उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कहीं टटोला और टटोल करके कहा कोई अमृत हो अमृत का समुद्र हो उस समुद्र में भी ऊंची ऊंची सुनामी आ रही हो लहर आ रही हो और उस लहर ने श्याम सुंदर को डो दिया हो ऐसे जी के श्रीयंग से अपूर्व अपूर्व जो उत्पन्न हो रही है अपूर्व जो अभिलाषा उत्पन्न हो रही है उन अभिलाषा में श्याम सुंदर को कृतकृत्य करते, करते हुए श्री प्रिया विराजमान है तो प्रिया का एक स्वरूप दिया निरूपण किया प्रिया अमृत की समुद्र है और वो समुद्र की लहरों से वे अभिषेच श्याम सुंदर को वो लहरें मानो अभिषिक्त कर रही हैं तो प्रिया के प्रेम की लहर से श्याम सुंदर अभिषिक्त हो रही हैं दिव्य प्रमोद रस साग दिव्य प्रमोद रस का एक समुद्र है उस समुद्र वो समुद्र कहां पर प्रकट हो रहा है निज अंग संघ जहां अंग संघ के द्वारा ही श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना चाह रही हैं और उसमें पीयूष की बीची उत्पन्न हो रही हैं अमृत की लहर उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि श्री प्रिया में प्रत्येक क्षण नित्य नूतन लहर उत्पन्न हो रही है इसलिए वाणी साहित्य का एक परम प्रिय शब्द है वो वाणी शब्द का परम प्रिय शब्द है नव नवल वसंत नवल वृंदावन नवलही फूल फूल नवल प्रिया नवल लाल नव वृंदावन नवलता नव कुंज हर जगह नव शब्द का क्योंकि श्री निकुंज मंदिर में जो मिलन है वो मिलन कभी भी एक क्षण के लिए नहीं है यहां पर प्रत्येक क्षण प्रथम मिलन है प्रथम मिलन कभी किसी एक दिन हुआ हो ऐसा नहीं है यहां पर प्रत्येक क्षण श्री प्रियालाल में नित्य प्रथम मिलन की प्राप्ति हो रही है इसलिए नर शब्द यह प्रत्येक क्षण है प्रत्येक क्षण पहला मिलन पहले मिलन में भी प्रत्येक क्षण प्रथम मिलन हो रहा है प्रसम मिलन होते होते रस का ऐसा अपूर्व स्वभाव है कि एक लहर आती है और पहला इतना मिलन मिला कितनी देर में जाकर के वो मिलन पृष्ट हुआ होगा एक क्षण में भूल जाती है और फिर दर्शन करती है। अरे अभी अभी तो प्यारे को देखा है अभी तो आए हैं ये तो इतनी देर का जो मिलन है वो मिलन एक क्षण में ही कहीं वहां बिल्कुल बह जाता है पूछ जाता है और हरेक क्षण ऐसा लगता है जैसे अब नव मिलन प्रारंभ हुआ तो ये इसलिए नव नवसंघ जो है वो नवसंघ सनासना विराजमान है इसलिए दिव्य प्रमोद रससार निजांग संघ निज अंग संघ जो है वो प्रत्येक क्षण नित्य नया होकर के विराजमान है दिव्य प्रमोद में पीयूष बीच निच, निचे ही। और उसमें श्याम सुंदर को कैसे सुख दे दू ये अभिलाषा प्रिया के हृदय में उत्कट रूप से विराजमान हैं, वो ही मानो सेवा करने की जो भावना है वो ही उत्कट लहर के रूप में विराजमान हैं और उनसे श्री श्याम सुंदर को सदा ये अभिषिक्त करती हैं, कभी अपने अंग गंध के द्वारा कभी अभरामृत के रस के द्वारा कभी अपने स्पर्श उनके त्वक त्वक अपनी रूपमाधुरी उसके स्पर्श के द्वारा कभी रूप माधुरी के दर्शन के द्वारा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक अनेक लहरों के द्वारा श्याम सुंदर को श्री प्रिया सुख प्रदान करना चाहती हैं और श्री श्याम सुंदर कोटि शर्म मूर्छित कामदेव करो कामदेव के बाव से मूर्छित हो जाते हैं ये ब्रज का प्रेम इसका वास्तविक नाम है एक यथार्थ नाम है वो है कंदर्प कंदर्प माने किसकी हिम्मत है कि इस प्रेम के आगे दर्प करेगी मैं बड़ा हूं उसका नाम है कंदर्प कौन सा दर्प, दर्प इस प्रेम के आगे टिकेगा शिव प्रिया का जो प्रेम है वो प्रिया का प्रेम ऐसा अद्भुत है कि उस प्रेम के आगे किसी का भी दर्प टिकता नहीं है इसलिए कामदेव का एक नाम है कंदर्प जब प्राकृत कामदेव को ही कम दर्प कहा जाए उसके आगे भी सारा विवेक धैर्य एक क्षण में कहा बह जाए तो प्राकृत कामदेव की जब इतनी महिमा है तब दिव्य कामदेव का तो कहना ही क्या इसलिए वास्तव में यह कामदेव ही कंदर्प, माने कौन इसके सामने दर्प प्रकट कर सकता है और तो और क्या श्याम सुंदर वे भी दर्प प्राप्त करते हुए विराजमान है तो कंदर्प ऐसे कंदर्प को धारण करके वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है कंदर्प कोट करोड़ जो कंदर्प है वे भी इस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन कंद कंदकोट कंदर्पों के शर्मूर्छित बाण से श्री श्याम सुंदर भी मूर्छित हो जाते हैं ऐसे नंद सोनू नंद सोनू कह करके कि कि कितना सार्थक एक अलंकार होता है पर कर अलंकार वहां होता है जहां पर सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाए जहां सार्थक किया जाए सार्थक विशेषण का प्रयोग किया पर होता है परकर जाएगा नंद सोनू इस नंद सोनू के द्वारा दिखा रहे हैं कि नंद बाबा उनके पुत्र हैं तो बाप का गुण बेटा में आएगा ही आएगा तो अपने आप ही नंद सोनू कह करके प्रकट कर रहे हैं कि उनके प्रत्येक गुण वे आनंद को ही प्रकट करने वाले हैं जैसा कार्य वैसा कार्य होगा ही होगा सत्कार्य बात है तो कारण और कार्य इनमें कहीं समानता प्राप्त होगी इसलिए नंद सून नंद सून होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर को भी संजीवनी जय ताप निकुंज देवी श्री राधिका एक संजीवनी बूटी होकर के विराजमान देखिये सीधे सीधे शब्द में श्री राधिका का कृष्ण के ऊपर जो प्रभाव है उसको वर्णन किया नहीं जा सकता है वस्तु को देखा वस्तु के ने इंद्रियों ने वस्तु को देखा मस्तिष्क को भेजा मस्तिष्क में एक प्रभाव पड़ा परंतु उस प्रभाव को जब प्रस्तुत करने का अवसर आया तो उसके लिए कल्पना और बिंब इन दो को टोलने का प्रयास किया गया कल्पना अनेक कल्पना अनेक बिंबों में से कोई उपयुक्त बिंब को इमेज को कहीं पकड़ा गया और इस इमेज के माध्यम से जब उस वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास होता है तो जो बिंब है वो तो रह जाएगा पीछे और जो प्रतिबिंब है वह हो जाता है आगे तो यहां पर वही प्रतिबिंब प्रकट कर रहे हैं कि संजीवनी श्री राधे का एक रसायन है संजीवनी है एक होती है औषधि दूसरी होती है संजीवनी अः रसायन औषधि और रसायन में अंतर है रसायन सुस्वादु भी होती है औषधि कल हो सकती है परंतु रसायन की स्थिति यह है कि रसायन सुस्वादु होती है रसायन का दूसरा गुण वो रोग को दूर करती है और रसायन का तीसरा गुण वो आरोग्य भी प्रदान करती है तीनों वस्तुएं एक साथ यदि किसी में हो तो ऐसी औषधि को रसायन कहेंगे और उन रसायन में भी संजीवनी जय तिका कुंज देवी हमारी श्री स्वामि हमारे मेरी स्वामी हमारे स्वामी वे संजीवनी श्री श्याम सुंदर को विष्णु मदन मोहन को भी जीवन प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है केवल उनके विरह रोग को दूर करने वाली नहीं है परम सुस्वादु होकर के ही नहीं है बल्कि उनके प्रेम को सुपुष्ट करने वाली होकर के भी विराजमान है तो श्री राधिका का यहां पर एक रूपक दिया कि श्री राधिका कैसी हैं बोले एक संजीवनी रसायन के समान श्री राधिका विराजमान हैं वे श्री राधिका कैसी हैं बोले एक अमृत का महासमुद्र उसमें उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहर उन लहर के द्वारा श्री श्याम का अभिषेक करने वाली वे कहीं कोई ऊंची ज्वार है कोई ऊंचा लहर कोई ऊंची वे बाढ़ है जिस बाढ़ से श्री कृष्ण को तो दो बिंब देकर के एक बिंब दिया के अभिषेक करने वाली लहर दूसरा बिंब दिया संजीवनी और इन दो बिंबों के माध्यम से जो प्रभाव है उस प्रभाव को कहीं जीवित करने का प्रयत्न किया गया दोबारा संक्षिप्त में कि दिव्य प्रमोद श्री श्याम सुंदर के, के हृदय में केवल मोद ही नहीं प्रमोद ही नहीं आनंद ही नहीं रस ही नहीं बल्कि रस विशेष मूर्ति हो करके प्रकट करने वाली है आनंद घन मूर्ति होकर के जो श्री राधिका विराजमान हैं सुख की प्राप्ति होना यह है मोध उस प्राप्ति की निरंतरता बने रहना यह है प्रमोद प्रमोद होते हुए भी कहीं उपाधियों से रहित होकर के वो प्रमोद प्राप्त हो उसका नाम है आनंद वो आनंद केवल आस्वादनी मात्र ही नहीं रहे बल्कि वह ज्ञान अंतकरण के द्वारा आस्वादनी नहीं रहे बल बल्कि वह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रों के द्वारा भी आस्वादन आस्वादनी बन जाए तो तब उसका नाम है मूर्ति आनंद तो है, परंतु आनंद आस्नी होता है काय के द्वारा अंतकरण के हमारे पास में तीन इंद्रिया हैं, तीन तरह की इंद्रिया आए एक इंद्रिय कर्मेंद्री दूसरी है ज्ञानेन्द्रीय तीसरी अंतकरण तो आनंद अंतकरण के द्वारा तो भोग्य है कर्मेंद्र ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोग्य नहीं है आनंद को तो कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रीय त्वचा छू नहीं सकती है आनंद आ रहा है पर तो छू के दिखाओ आनंद को आनंद को सामने थोड़ी है तो कर्मेंद्र के द्वारा प्राप्त नहीं है ज्ञानेन्द्र के द्वारा वो स्पृश्य नहीं है वो केवल मन बुद्धि चित्र अहंकार ये जो अंतकरण है इनके द्वारा आस्वाद नहीं है परंतु तो जब वह आनंद मोद नहीं प्रमोद नहीं रस नहीं आनंद होकर के जो वस्तु विराजमान है वह आनंद भी जब आस्वादनी बनकर के विराजमान हो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तब वो होती है श्री रस मूर्ति श्री राधा जै? तो मोद नहीं प्रमोद नहीं रस नहीं आनंद नहीं आनंद घन मूर्ति बनी राधा मूर्ति बनेगी जबकि ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा भी उसका आस्वादन प्राप्त होगा ब्रह्म अंतकरण के द्वारा तो नहीं है मन के द्वारा तो आस्वादनीय है परंतु नेत्र के द्वारा आस्वादनी नहीं है गंध के द्वारा आस्वादनी नहीं है ब्रह्म की गंध थोड़ी है वो काम के द्वारा आस्वादनी नहीं है वह त्वचा के द्वारा आसादनी नहीं, नहीं है वह चरण के द्वारा त्याग करने है वर्णन करने योग्य नहीं है या तो वाचो नवर्तनते अप्राप्य तो वह अंतकरण का भोग्य है परंतु तो कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रियों का भोग्य नहीं है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का भोग्य होकर के भी जब वो विराजमान हो तो कर्मेंद्र ज्ञान का भोग्य होगा वो कब जबकि वह रूप धारण करके श्री नंदिनी किशोरी जो नव किशोरी बनकर के जब वह विराजमान होगा कि जो वह में अपूर्व से विराजमान है मध्य नायिका स्वरूप उनका विराजमान है जहा मा, मान में धीरा अधीरा मिल स्वरूप धारण करके वे विराजमान है वो जो श्री प्रिया जी का स्वरूप होगा वह कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोग्य होगा अंतकरण के द्वारा भोग्य नहीं ब्रह्म अंत के द्वारा भोग्य पर तो भो है परंतु ये ज्ञानेन्द्र कर्मिंद्रियों के द्वारा भी भोग्य होकर के जब विराजमान होगा तब वे निकुंज कोई विराजमान है तो दिव्य प्रमोद रसार निजांग संघ ऐसे निज अंग संघ के द्वारा श्री श्याम सुंदर मदन मोहन की सब प्रकार से वे सेवा करना चाहती हैं निजी अंग संघ के द्वारा संपूर्ण अंगों को श्री श्याम को समर्पित करके श्री श्याम के की सेवा कर रही हैं और कहीं भी अपने सुख की कामना नहीं सेवा ही जहां सुख है सेवा करके सुख नहीं सेवा ही सुख है यह है प्रेम सेवा की आज बदले में लिया सुख तो ये प्रेम का स्वरूप नहीं है शुद्ध भक्ति का स्वरूप वह है जहां सेवा अपने आप में ही सुख बनकर के विराजमान हो ऐसा जहां सेवा सुख विराजमान है ऐसे सेवा सुख की पीयूष उसकी समुद्र है और उस समुद्र में ऊंची ऊंची लहर आ रही है प्रत्येक क्षण श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना वे चाह रही हैं और जैसे ऊंची सुनामी उठे तो वो हरेक को डुबो देती है ऐसे ही श्री राधेगा के हृदय में श्याम सुंदर की कैसे सेवा करूं कैसे सेवा करूं ये विचार करते हुए जो अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं वे अभिलाषाएं ही अपूर्व से बीच निशय लहरों की समूह है उनके द्वारा श्री श्याम सुंदर को जहां अभिषेक कराया जा रहा है ऐसी श्री राधिका जयती सर्वोत्कर्षण विद्यमान हैं यहां पर पीयूष बीच निचय के रूप में आनंद की समुद्र और आनंद की लहरी के रूप में श्री राधिका का एक बिंब प्रस्तुत किया गया एक इमेज प्रस्तुत की गई अब दूसरी इमेज दे रहे हैं कन्दर्प छित श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के प्रेम रूपी कंदर्प के बाण से है।, है जिसके आगे किसी का दर्प न चले शामसंदर भले होंगे पर हमारी प्रिया जी के प्रेम के आगे श्याम सुंदर का दर्प भी चूर चूर उनका दर्प भी टिके नहीं ऐसा जो श्री राधिका का कंदर्प है ऐसे कंदर्पराधगा के कारण श्यामचंद्र के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ ऐसे करोड़ों कामदेव के ऐसे कामदेव के जो सर है शर, करो सब, पांच पांच बाणी सबसे ज्यादा भयानक हैं मोहन मादन उन्मादन उच्चाटन और वृक्षीकरण ये पांच बाण जो है कामदेव के ये ही जगत को मूर्छित कर रहे हैं यहां पर ट स्वर यहाँ पर तो करोड़ों बाढ़ दे, दे, भी प्रयोग हो गए केवल पंचस्वरण नहीं है ऐसे करोड़ों बाणों के द्वारा मूर्छित नंद हूं जब एक बाण ही मोहन या मादन या उच्चाटन या वशीकरण या मारण कोई एक बाण ही मूर्छित करने में पर्याप्त है तब करोड़ जहां पर बाण हो वहां तो कहना ही क्या तो श्री नंद सोनू भी जहां मूर्छित होकर के मूर्ति बन करके श्री प्रिया के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे श्री श्याम को भी संजीवनी जीवन प्रदान करने वाली संजीवनी बूटी होकर के श्री राधिका विराजमान है एक दूसरा बिंब आया पहला बिंब था कि पीयूष बीची श्री राधिका अमृत समुद्र की लहर है दूसरा एक रूपक आया संजीवनी वे संजीवनी बूटी होकर के विराजमान जो संजीवनी बूटी केवल रोग को दूर करती नहीं है जो केवल आनंद को प्रदान सुस्वा नहीं है आनंद को प्रदान करने वाली नहीं है बल्कि पोषण करने वाली भी होकर के विराजमान है तीनों गुण जिसमें विद्यमान है ऐसी जयत कापी निकुंजी देवी कापी कह करके नूपण कर रहे हैं कि भाई उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है जब वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं होता है तब नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करने लगता है जो है सो ये है सो वो है सो यथा करके फिर उसका वर्णन जैसे करने लगता है ऐसे ही कापी निकुंज देवी ये कापी जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग है यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग यह दिखा रहा है कि अनर्वचनी करके कापी का अर्थ है अनर्वचनी वे अनर्वचनी कोई निकुंज की देवी हैं उनकी जय हो जय हो देवी शब्द के तीन अर्थ देवी शब्द का एक अर्थ है दान करना देवी शब्द का दूसरा अर्थ है चमकना और देवी शब्द का तीसरा अर्थ है चमकाना जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो उसका नाम है देवी श्री राधे का प्रेम का दान करने वाली है देव अकस्मात निरुक्त शास्त्र में है यास्क मनि ने वर्णन किया कि देव का क्या अर्थ है बोलो दाना द्योतनाथ दीपनाथ द्वा निरुक्त शास्त्र में कहा गया कि जो दान करे दोति मान्य स्वयं चमके और दीपन अंत दूसरे को चमकाए श्री राधिका वो वस्तु है श्री राधिका की कृपा वो वस्तु है कि राधिका की कृपा स्वयं सेवा सुख का दान करने वाली है जब तक श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक श्री युग सरकार की सेवा प्राप्त नहीं होगी दान दान करने वाली है दीपन मान स्वयं प्रकाशमान होकर के विराजमान है और भक्त को भी उनकी जो सखी रण है सखी लोगों को भी दीपित करने वाली होकर के सदा प्रेम से चमकाने वाली होकर के भी विराजमान है अतः संजीवनी जैत काज देवी कोई अपूर्व निकुंज देवी जो श्याम सुंदर को भी विरह ताप दूर करके सुख प्रदान करके प्रेम का पोषण करने वाली संजीवनी होकर के रसायन होकर के जो विराजमान है राधा रानी की जय हो जय हो बोला शावे हरीला हमारी किशोरी जो की जय गौरा हरी बो प्रयास तो था कि आज कम से कम दस शोक कर रहे हैं दो में अटक क्या कर हमारे दादाजी कहते बोल क्या करें भैया शब्द रास्ता रोक के सामने खड़े हो जाएं आगे नहीं बढ़ <laughs> सही कहते सही कहते शब्द आगे नहीं बढ़ने देते हैं रस्ता रोक के खड़े हो जाते हैं रस रस को को की रस्को की तो एक एक शब्द उनके भीतर जो भाव गंभीर भरा हुआ है एक एक शब्द वो अद्भुत होकर के मेरा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय मिताई गौर हरि बोल श्राधा मदन मोहन देव जू की जय जय श्राधेश